शिवपुराण रुद्रसिंहिता ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर रेख से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया इस प्रकार शिवपत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है तू धन्य है अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तो इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए जो मनुष्य पुष्प चंदन सुंदर गंध नैवेद्य रमणीय आरती तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक तेरी पूजा करेगा उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है ब्रह्मा जी कहते हैं मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यो कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया विप्र जब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्तिभावी चित्त से गणेश देव को दे लेकर शिवजी के समीप चले वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिवजी की गोद में बैठा दिया तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना करकमल कमर फेरते हुए देवताओं से बोले यह मेरा दूसरा पुत्र है तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर कर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया फिर पार्वती को मुझको विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा जो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा सुरवरों जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें ऐसा करने से हम लोगों की पूजा सम्पन्न हो जाएगी देवगणों यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है ब्रह्मा ब्रह्मा, जी कहते हैं तदनंतर विष्णु और शिव शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले शिवजी ने कहा गिरिजानंदन निसंदेह में तुझ पर परम प्रसन्न हो मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता तू शक्ति का पुत्र है अथा अत्यंत तेजस्वी है बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है इसलिए तू सदा सुखी रहेगा विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा तू सबका पूज्य है अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले गणेशवर, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है